अध्याय 7. सरयू बाला देवी उद्बोधन कार्यालय कलकत्ता जनवरी 1911. शुक्रवार को सवेरे श्री क ने हमारे पटल डांगा स्थित घर में आकर सूचना दी कल शनिवार को हम लोग श्री मां के दर्शन के लिए जाएंगे आप तैयार रहिएगा मां का कल दर्शन लाभ होगा इसी खुशी में मुझे सारी रात नींद नहीं आई कलकत्ते में मैं पिछले चौदह पंद्रह वर्षों से रह रही थी पर इतने दिनों के बाद मां की कृपा इतने वर्षों के बाद यह सुअवसर प्राप्त हुआ दूसरे दिन मैं दोपहर में सुमति को ब्राह्म बालिका विद्यालय से लेकर श्री मां के दर्शनों के लिए गाड़ी में रवाना हुई कैसी व्याकुलता से भरा हृदय लेकर मैं मां के पास गई थी इसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है वहां पहुंचकर देखती हूं कि मां बाग बाजार के अपने घर में ठाकुर घर के दरवाजे के सामने खड़ी हैं। एक पैर चौखट पर है और दूसरा पांव पोश पर सिर पर आंचल नहीं है बाएं हाथ को उठाकर दरवाजे के ऊपर रखी है तथा दाहिना हाथ नीचे है शरीर के अर्धभाग में वस्त्र नहीं है वे एक दृष्टि से निहार रही हैं जाकर प्रणाम करते ही उन्होंने परिचय पूछा सुमति ने कहा मेरी दीदी है सुमति पहले कई बार वहां गई थी मां ने तब मेरी ओर देखकर कहा यह देखो बेटी इन लोगों को लेकर कैसी विपत्ति में पड़ी हुई हूं भाई की स्त्री भतीजी राधु सब ज्वर से पीड़ित हैं उन्हें कौन देखे कौन उनके पास बैठे कुछ ठीक नहीं है तुम लोग बैठो मैं कपड़े धोकर आती हूं कपड़े साफ करके लौटकर मां ने दोनों हाथों में जलेबी प्रसाद आदि लाकर देते हुए कहा बहु अर्थात सुमति को दो और तुम भी लो सुमति को शीघ्र ही स्कूल लौटना था इसीलिए थोड़ी देर बाद मां को प्रणाम कर उस दिन हम लोगों ने विदा ली मां ने कहा फिर आना केवल पांच मिनट के लिए भेंट हुई थी मन की साध मिटी नहीं अतृप्त हृदय लेकर मैं घर लौटी 11 फरवरी 1911 मां उस दिन बलराम बाबू के यहां गई थी मैं उद्बोधन ऑफिस पहुंचकर उनकी राह देख ही रही थी कि वे वापस लौटी मेरे प्रणाम करके उठते ही वे मुस्कुराते हुए बोली किसके साथ आई हो मैंने कहा अपने एक भांजे के साथ मां अच्छी हो बहु अच्छी है इतने दिनों से आई नहीं मैं सोच रही थी नहीं, बीमार तो नहीं पड़ गई मैं विस्मित होकर सोचने लगी केवल एक दिन की ही पांच मिनट की भेंट उसी से मां को हम लोगों की याद बनी हुई है यह सोच आनंद से आंखें भर आई मां मेरी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखती हुई तुम आई हो इसीलिए वहां अर्थात बलराम बाबू के घर बैठे मेरा मन अस्थिर हो उठा था मैं एकदम अवाक हो गई मां के शिशु भतीजे खुदे के लिए सुमति ने दो ऊन की टोपियां दी थीं। वह सामान्य सी वस्तु भी मां को देने से वे बड़ी प्रसन्न हुई तख्त के ऊपर बैठकर वे बोली तुम आओ यहां बैठो मेरे पास मैं उनके पास बैठी मां स्नेह से कहने लगी बेटी ऐसा लगता है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 खाओ खाओ कहकर प्रसाद मेरे मुंह के पास ले गईं। इतने लोगों के बीच अकेले खाने में शर्माते हुए देखकर बोली शर्माने की क्या बात है लो तब मैंने हाथ फैलाकर उसे ग्रहण किया तो मां मैं आती हूं यह कहकर मैंने मां से विदा ली तो मां ने कहा आओ बेटी आओ फिर आना अकेली उतरकर जा पाओगी तो क्या मैं आऊं यह कहकर वे सीढ़ी तक साथ आई मैंने कहा मैं चली जाऊंगी मां आप और न आए मां ने यह सुनकर कहा अच्छा एक दिन सवेरे आना मैं तृप्त हृदय लेकर वापस लौटी सोचने लगी यह कैसा अद्भुत स्नेह चौदह मई 1911. आज जाकर प्रणाम करते ही मां ने कहा आ गई बेटी मैं सोच रही थी क्या हो गया क्यों नहीं आ रही हो इतने दिनों तक आई क्यों नहीं मैंने कहा यहां नहीं थी मां मायके गई थी मां बहु अर्थात सुमति क्यों नहीं आती है क्या पढ़ाई लिखाई के कारण मैं नहीं बहनोई यहां नहीं थे मां वह तो स्कूल जाती है अच्छा ये लोग संसार धर्म का पालन करते हैं तो मैंने कहा किसे संसार कहते हैं और किसे धर्म वह मैं क्या जानू मां वह तो आप ही जानती हैं मां थोड़ी हंसी कैसी कर्मी है यह कहकर मां एक पंखा देकर कहने लगी आहा खाना खाकर ही चली आ रही हो अब मेरे पास थोड़ा सो लो मां के लिए नीचे चटाई बिछा दी गई थी उनके बिछाने पर सोने में संकोच करते देखकर वे बोली इससे क्या हुआ बेटी सो मैं कहती हूं सो अंततः मुझे सोना पड़ा मां को झपकी आते देख मैं चुपचाप पड़ी रही इसी समय दो एक स्त्री भक्त और बाद में दो सन्यासिनी आई एक प्रौढ़ा और दूसरी युवती मां आंख बंद किए ही कहने लगी कौन गौरदासी आई हो युवती ने कहा आपने कैसे जान लिया मां मां ने कहा मुझे लगा थोड़ी देर बाद वे उठ बैठी युवती ने कहा बेलूर मठ गई थी प्रेमानंद स्वामी जी ने खूब खिला दिया है उनके रहने पर तो बिना खाए लौटना संभव ही नहीं युवती ने सुंदूर नहीं लगाया देखकर मां ने जरा डांटा बाद में श्री मां से मेरे बारे में जानकर गौरी मां ने मुझे एक दिन अपने आश्रम में आने के लिए कहा वे बोली वहां पचास साठ लड़कियों को पढ़ाया जाता है क्या तुम सिलाई जानती हो मेरे कहने पर कि थोड़ा बहुत जानती हूं उन्होंने अपने आश्रम की बालिकाओं को सिखाने के लिए कहा मां का आदेश पाकर मैं एक दिन गौरी मां के आश्रम में गई उन्होंने खूब स्नेह सत्कार किया और रोज एक दो तो घंटे आकर लड़कियों को पढ़ा जाने का अनुरोध किया मैंने कहा सामान्य शिक्षा प्राप्त कर शिक्षिका बनना तो विडंबना है आप क ख पढ़ाने के लिए कहिए तो पढ़ा दूंगी पर गौरी मां किसी प्रकार भी छोड़ने वाली नहीं थी अतः बाध्य होकर स्वीकार करके जाना पड़ा एक दिन स्कूल की छुट्टी होने पर गौरी मां के आश्रम से होकर श्री मां के दर्शनों के लिए गई गर्मी का समय था उस दिन जरा थक भी गई थी देखती हूं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 दो चार बातें कहकर मैं वापस लौटी तीन अगस्त 1911। आज सवेरे दीक्षा लेने की इच्छा से कुछ सामान लेकर मैं मां के पास गई किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी यह गौरी मां से जान लिया था तथा उन्हें भी साथ लेकर गई थी मां के यहां जाकर देखती हूं कि वे अन्य चित से ठाकुर की पूजा कर रही हैं। हम लोगों के पहुंचने के कुछ देर बाद उन्होंने हम लोगों को देखकर इशारे से बैठने के लिए कहा पूजा समाप्त होने पर गौरी मां ने उनसे मेरी दीक्षा की बात कही इसके पहले मेरी भी मां से इस विषय पर चर्चा हुई थी मैं अपने साथ वर्तमान केला ले गई थी देखकर मां ने कहा वर्तमान केला लाई हो बहुत अच्छा किया वह एक साधु का नाम ले केला खाना चाहता था बाद में उन्होंने कहा तुम वह आसन लेकर मेरी बाई ओर आकर बैठो मां ने कहा कोई बात नहीं कपड़े आदि बदलकर आई हो ना मैं मां के पास जाकर बैठी मेरी छाती धड़कने लगी थी मां ने सबको कमरे से चले जाने के लिए कहा फिर उन्होंने पूछा सपने में क्या पाया है बोलो मैंने कहा लिख दूं या मुख से कहूं? मां ने कहा मुख से ही कहो दीक्षा के दौरान मां ने स्वप्न में प्राप्त मंत्र का अर्थ समझा दिया उन्होंने कहा पहले इसका जप करना फिर एक और मंत्र बताकर बोली बाद में इसका जप और ध्यान करना मंत्र का अर्थ कहने के पहले मैंने मां को कुछ मिनटों के लिए ध्यानस्थ होते हुए देखा था मंत्र लेते समय मेरा सारा शरीर कांपने लगा और नहीं मालूम क्यों मैं रोने लगी मां ने मेरे माथे पर लाल चंदन का एक बड़ा सा टीका लगा दिया मैंने दक्षिणा और ठाकुर भोग के लिए कुछ रुपये मां को दिए बाद में गोलाब मां को बुलाकर मां ने भोग का रुपया उनके साथ में दिया दीक्षा के समय मैंने मां को बहुत गंभीर पाया बाद में पूजा के आसन से उठकर मां ने मुझसे कहा तुम कुछ देर ध्यान जप और प्रार्थना करो मैंने जब वह समाप्त कर मां को प्रणाम किया तो मां ने आशीर्वाद दिया तुम्हें भक्ति लाभ हो मैंने मन ही मन मां से कहा देखो मां अपना कहा याद रखना कहीं भूला ना देना श्री मां अब गंगा स्नान को जाएंगी साथ में गुलाब मां भी मैं भी मां का कपड़ा गमछा आदि लेकर साथ चली मां स्नान करने के लिए गंगा में उतरी ठीक उसी समय बूंदाबांदी आरंभ हो गई नहाने के बाद घाट के पंडा ब्राह्मण को एक आम और एक पैसा देकर माने कहा मैंने भले तुम्हें फल दिया पर दान का फल तुम्हारा है अहा पंडा महाराज तुम जानते नहीं आज किसके हाथ से तुमने दान पाया है और कितनी बड़ी बात तुमने सुनी कोटी कामनाओं से बंधे हम हाँ मानव इस देवी वाणी का मर्म भला क्या समझें मेरे पास से वस्त्र लेकर और फिर भीगे वस्त्र मेरे हाथों में देकर मां बोली चलो आगे गोलाप मां बीच में मां और उनके पीछे मैं चली एक छोटे से लोटे में गंगाजल लेकर मां रास्ते के प्रत्येक वट वृक्ष में जल डालकर प्रणाम करते हुए चली मां तब राजा के घाट पर नहाती थीं क्योंकि नया घाट अर्थात दुर्गाचरण मुखर्जी घाट तब नहीं बना था गोलाप मां एक छोटे घड़े में गंगाजल लेकर आई थीं उसे वे ठाकुर घर में रखने गईं नल की टंकी के पास एक लोटे में जल था मां ने उससे पैर धोकर मुझसे कहा कीचड़ लगा है धोकर आओ मुझे पानी खोजते देखकर बोली उस लोटे के पानी से ही धो ना मैंने कहा आपने वह पानी छुआ जो है मां आगे थोड़ा सिर में छिड़क लो उससे ही होगा किंतु मेरा मन तो सरल नहीं है मैंने कहा यह भला कैसे हो सकता है मैंने एक दूसरे बर्तन से टंकी में से पानी लेकर पैर धोया मां तब तक मेरे लिए रुकी रही फिर ऊपर जाकर दो साल के पत्तों में ठाकुर का प्रसाद सजाकर एक स्वयं लिया और दूसरा मुझे देकर पास में बैठकर खाने के लिए कहा प्रसाद ग्रहण करने से पहले मां के चरणामृत लेने की इच्छा व्यक्त करने पर मां ने कहा तो घड़े से थोड़ा नल का पानी ले आओ एक बर्तन में पानी लाने पर मां ने उसे हाथ से पकड़ने के लिए कहा और अपने दोनों पैर के अंगूठे उस बर्तन में डालकर अस्फुट स्वर में कुछ कहने लगी जो मैं समझ नहीं पाई केवल मैंने उनके ओठ हिलते हुए देखे अंत में उन्होंने कहा अब ले लो अपने को कृतार्थ समझकर मैंने उसका पान किया इसके बाद वे प्रत्येक वस्तु थोड़ा खाकर मेरे पत्ते में डालने लगी क्रमश बहुत सी भक्त स्त्रियां आने लगी मैं किसी को पहचानती न थी मैंने सुना वे सभी यहां प्रसाद पाएंगी ठाकुर का भोग होने पर हम सब प्रसाद पाने को बैठी मां भी अपने निर्दिष्ट आसन पर आकर बैठी तीन कौर खाने के बाद मां ने मुझे बुलाया और मेरे हाथ में प्रसाद दिया प्रसाद ग्रहण करते समय मैंने न मालूम कैसी एक सुगंध का अनुभव किया जिसके बारे में अभी भी सोचकर मैं अवाक हो जाती हूं बाद में सभी के पत्तलों में मां का प्रसाद दिया गया गोलाब मां सबको परोसकर खुद खाने बैठी मां अब खूब प्रसन्न हो सबके साथ बातचीत करती हुई भोजन करने लगी यह देख मेरी सांस में सांस आई दीक्षा के समय से लेकर वे अभी तक मानो एक दूसरी ही मां प्रतीत हो रही थीं। वे थी एक गंभीर अंतर्मुखी निग्रह और अनुग्रह करने में समर्थ एक देवी मूर्ति भय से उस समय मैं जड़वत हो गई थी बाद में मैंने मां को कितने ही लोगों को दीक्षा देते हुए देखा है जिसकी समाप्ति में केवल दो चार मिनट ही लगे पर उनका इस प्रकार का गंभीर भाव और कभी नहीं देखा कितने ही लोगों को उन्होंने हंसते हंसते खड़े खड़े ही अथवा बैठकर दीक्षा दी तथा वे लोग प्रसन्न हो उसी समय तृप्त होकर चले गए किसी किसी को मैं कौतूहल पूछ ही बैठी दीक्षा के समय मां का रूप कैसा देखा एक विधवा महिला भक्त ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा बस ऐसा ही मैंने पहले कुलगुरु से दीक्षा ली थी बाद में मां के बारे में सुनकर उनसे दीक्षा लेने आई कुलगुरु ने जो मंत्र दिया था मां ने उसका प्रतिदिन 10 बार जप करने के लिए कहा और फिर अपना मंत्र देकर ठाकुर की ओर इशारा करते हुए कहा वे गुरु हैं और एक दूसरी मूर्ति दिखाते हुए यह हैं इष्ट फिर इस प्रकार प्रार्थना करने के लिए कहा ठाकुर मेरे पूर्व जन्म और इस जन्म के कुकर्मों का भार तुम ग्रहण करो इत्यादि वह महिला आगे कहने लगी मुझे क्या हुआ है बताइए तो जब भी जप करने बैठती हूं तो आधा घंटा से अधिक नहीं कर पाती हूं मानो कोई धक्का देकर उठा देता है क्या आप लोगों को भी ऐसा होता है सोचती हूं मां से कितनी बातें करूंगी पर कुछ बोल नहीं पाती हूं आप लोग तो मां के साथ अच्छी तरह बातें कर पाती हैं तो क्या मां ने मुझे बुद्धू बना दिया किंतु मैं इतना सब नहीं जानना चाहती थी महिला प्रौढ़ा थी सरल भाव से खुद ही सब बोलती गई मैंने कहा आपकी जो इच्छा हो मां के पास जाकर कहिए ना दो चार दिन बोलने से सब सहज हो जाएगा हम लोग भी पहले पहल इतनी बातें नहीं कर पाती थीं। अभी भी कभी कभी वे ऐसा गंभीर भाव धारण कर लेती हैं कि पास जाने की हिम्मत नहीं होती दिन ढलने के साथ आई हुई भक्त महिलाएं श्री मां को प्रणाम कर एक एक करके विदा लेने लगी किसी किसी ने आरती देखकर जाने की बात कही श्री मां ने वस्त्र बदलकर ठाकुर को अपराहन का भोग दिया और सबको प्रसाद दिया धीरे धीरे संध्या हो आई मां ने राधू माकू आदि को ठाकुर घर में जाकर जब के लिए बैठने को कहा उनके आने में विलंब होते देख मां असंतुष्ट हो कहने लगी कहां संध्या के समय आकर जब आदि करना चाहिए और ये लोग देखो क्या कर रही हैं कुछ देर बाद वे लोग आकर जप करने बैठी पूजनिया गोलाप मां मा, आदि ने संध्या के समय भक्ति भाव से श्री मां की पदधूली ग्रहण की मां ने उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया उन्होंने किसी किसी की ठुड्डी छोकर हाथ चूमा और फिर हाथ जोड़कर नमस्कार भी किया इसके पश्चात वे ठाकुर को प्रणाम कर एक आसन बिछाकर जब करने बैठी संध्या आरती की तैयारी होने लगी कुछ देर बाद श्रीमा जब समाप्त करके उठी मुझे लेने के लिए घर से एक लड़का आया था मां के पास से विदा लेते समय मैंने उनसे कहा मां उस दिन का कपड़ा तो आपने पहना नहीं मां ने कहा ठीक तो बेटी उस समय याद क्यों नहीं दिलाया मां को प्रणाम कर मैं घर लौटी स्कूल की व्यस्तता के कारण मां के पास शीघ्र जाने के लिए समय नहीं मिल पाया कई दिनों के बाद आज फिर मां के चरणों में बैठते ही मां बहुत आनंद प्रकट करने लगी भूदेव महाभारत पढ़ रहा था छोटा बालक पढ़ने में देरी हो रही थी अब मां को जल्दी ही उठना होगा क्योंकि संध्या हो आई थी इसीलिए उन्होंने भूदेव से कहा इसको दे दे यह तेजी से पढ़ देगी यह अध्याय खत्म नहीं होने से उठ नहीं पाऊंगी मां के आदेश से मैं महाभारत पढ़ने बैठी इसके पहले कभी मां के सामने पढ़ा नहीं था इसलिए लज्जा का अनुभव होने लगा जो हो किसी प्रकार अध्याय खत्म हुआ मां महाभारत को हाथ जोड़कर प्रणाम करके उठ गईं और हम सब लोग सभी ठाकुर घर में आरती देखने गए मां निर्दिष्ट आसन पर बैठकर जप करने लगी जब के बाद वे हरी बोल हरी बोल कहकर उठी और ठाकुर को प्रणाम करके सबको प्रसाद दिया बातचीत के बीच कर्म की बात उठी मां ने कहा सर्वदा काम में लगे रहना चाहिए काम से लगे रहने पर देह और मन ठीक रहता है मैं पहले जब जयराम वाटी में थी तो दिन रात काम करती थी कभी किसी के घर नहीं जाती थी जाने से ही लोग कहते अरे मां श्यामा की लड़की की शादी पगले दामाद के साथ हुई है यही बात सुननी होगी सोचकर मैं कभी भी नहीं जाती थी एक बार वहां मुझे न मालूम कैसी बीमारी हो गई किसी प्रकार भी ठीक नहीं हो रही थी अंत में मैंने मां सिंह वाहिनी के दरवाजे पर धरना दिया तभी बीमारी दूर हुई बड़ी जागृत देवी हैं। वहां की मिट्टी मैंने डिब्बे में रखी है मैं खुद खाती हूं तथा राधु को रोज वह मिट्टी थोड़ी सी खाने के लिए देती हूं मां के मकान के सामने के मैदान में विभिन्न प्रांतों के लोग रहते थे वे तरह तरह के कार्य करके अपनी जीविका चलाते थे उनमें से एक आदमी की एक रखेल थी दोनों साथ रहते थे उस रखेल को जबरदस्त बीमारी हुई मां ने उस बात का उल्लेख करके कहा था कैसी सेवा उसने की बेटी ऐसा कभी देखा नहीं इसे ही कहते हैं सेवा इसे ही कहते हैं प्रेम इस प्रकार वे उसकी सेवा की बहुत प्रशंसा करने लगी रखेल की सेवा हम लोग यह देख घृणा से नाक भौं सिकोड़ने लगते इसमें संदेह नहीं बुराई के बीच भी अच्छाई को लेना चाहिए यह क्या हम जानते हैं सामने के मैदान के एक घर से एक गरीब उत्तर भारतीय महिला अपने बीमार बच्चे को गोद में लेकर मां के पास आशीर्वाद के लिए आई उसके प्रति मां की कैसी दया है उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा अच्छा हो जाएगा फिर मुझे दो अनार और कुछ अंगूर ठाकुर को दिखाकर लाने और उसे देने के लिए कहा मैंने वह लाकर मां के हाथ में दिया मां ने स्वयं उसे उस स्त्री को देकर कहा अपने बीमार बच्चे को इसे खिलाना हां वह कितनी प्रसन्न हो मां को बारंबार प्रणाम करने लगी